ये क्या हतिया हथौड़ा से थोंकोंक के लोगों को वेदांति बनाने का है असल में जिसके मन में इतनी तीव्र वासना है कि हमारी गद्दी बढ़े हमारा पंथ बढ़े हमारा संप्रदाय बढ़े वो तो देहाभिमानी है वो ब्रह्म का है, का है तो इसके बारे में एक महात्मा ने हमको तो पहले बताया था कि देखो या तो यों कहो कि संसार में जितने मत पंथ है ना मत वो तो, तो मती के भेद से अलग अलग होते हैं क्योंकि सबके शरीर में मती अलग अलग है इसलिए मत अलग अलग होते होते हैं मुंडे मुंडे मुंडे मुंडे मतर भिन्ना है और टुंडे तुंडे से भोजन तो जितने मुंह है उतनी तरह के भोजन जो है होते हैं टंडे तुंडे से भाषण जितने मुंह हैं उतनी तरह की बोली है जितने जितनी जीव है उतनी तरह का मोजन है और जितने मूड़ है उतनी मती है और जितनी मती है उतने मत हैं। तो मती की दो अवस्था होते हैं एक व्यस्ती और एक समस्ती अष्टि माने संस्कृत भाषा में बीज होता है वो बीज जैसे अंगूर का बीज आम का बीज है ना? और चने का बीज गेहूं का बीज बीज को बोलते हैं अष्टि और बी अष्टि माने विशेष अस्थि विशेष बीज माने अंगूर का बीज अकेले इसको व्यस्ति बोलेंगे हैं? और समष्टि समूहीकृत बीज संसार के संपूर्ण पदार्थों का बीज Busheshi, küç文i, through through ofâtire, thrill, तो मती जो है वो कभी व्यस्ती मती होती है कभी समस्ती समस्तीमती होती है समाधि में सुसुक्ति में व्यस्ती रूप से वो है व्यस्ती बीज है और महाप्रलय में समस्ती बीज है प्रकृति में समस्ती बीज है और व्यक्ति में व्यस्ती बीज है ईश्वर में समस्ती बीज है और जीव में व्यस्ती बीज है तो ये जो एक एक बीज माने संस्कार के अनुसार मती की गति विधि है इसमें मैं कर बैठना ये वेदांत नहीं है न व्यस्ति में न समझती है तो हमें को महात्मा ने क्या बताया था अब वो तो सूत्र ही है ना ये बताया था कि देखो दुनिया में जितने भी मत हैं वो कोई है कोई मेरे नहीं है दुनिया का कोई मत मेरा मत नहीं है क्यों बोले मती मेरी नहीं है और किसी मत का अभिमानी मैं मतवादी नहीं हूं क्योंकि मैं मतवाला नहीं हूं मतीवाला मैं नहीं हूं तो न मत मेरा न मैं मतवाला और ना तो मत सच्चा कोई मत सच्चा नहीं है सब मत झूठे हैं क्योंकि मती झूठी है अब बोले एक अवस्थ एक बात मत हो मती मेरी नहीं मत वाला मैं नहीं मत सच्चा नहीं मैं अबात ये देखो एक दृष्टिया मत बोले ऐसा है कहा ठीक है समझ गए अब दूसरी बात देखो दूसरी सच्चाई क्या है इसमें मेरे सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु नहीं है इसलिए मैं सच्चा और मुझमें सारे मत अध्यक्ष हैं सारी मती अध्यक्ष हैं तो सारी मती सारे मत वाला मैं हिंदू, मुसलमान पारसी सिख जैन ईसाई यहूद सब के सीने में धड़कता एक एकता दिल मेरा स्वामी रामतीर्थ ने कहा सब सब मत वाला मैं और सब मतियां मेरी और सब मत मेरे क्यों? कैसा हुआ राग द्वेष गया कि नहीं गया न कहीं संघर्ष है न कहीं राग है न कहीं द्वेष है न कहीं पक्षपात है न कहीं कटुता है न कहीं संघर्ष है न कहीं बेमनस्थ है आ, सब में राम और राम में सत क्या हुआ या तो सब सब मत अपने सब मती अपने और सब मत वाले अपने सब में और या तो कोई मत अपना नहीं कोई मती अपनी नहीं कोई मतवाला अपना नहीं हैं? और मैं के सिवाय दूसरा कोई सत्य नहीं अब देखो इनमें से जिज्ञासु की जो दृष्टि है ना वो तो निषेध प्रधान है मत भी गलत मती भी गलत मतवाले भी गलत हैं? मत का अस्तित्व ही नहीं हाँ। और तत्वित्त की दृष्टि में सब में सब मतवाले में सब मतियां में सब मत में दृष्टि तत्वित्त तो जो लोग ब्रह्म को अपने एक मत में बांधते हैं ऐसा ही है जब अनिद्रिग अतादृश हो सादृक तत्व निहेश्यता तत्कद्रिक किन तत्व किद्रिक तत्व तत्व कैसा है बोले ऐसा है करना ऐसा है कैसा तो वैसा है करना वैसा है न ऐसा है न वैसा है, ना वैसा है।, है? कि जिसमें प्रकार भेद नहीं है तो ऐसा कहने वाला भी अधूरा और वैसा कहने वाला भी अधूरा तत्व को सातवें आसमान में कहने वाला भी अधूरा और तत्व को ये प्रत्यक्ष संसार के रूप में देखने वाला भी अधूरा परोक्ष मानने वाला भी अधूरा प्रत्यक्ष मानने वाला भी अधूरा और प्रत्यक्ष अपरो परोक्ष से विरक्षण अपरोक्ष आत्मा मानने वाला भी अधूरा हाँ। या तो, हाँ। है तो सब है और या तो सब नहीं है दोनों दो दृष्टि है और इन दृष्टियों में इन दोनों दृष्टियों में जो एक है उसका नाम तत्व है उसका नाम तत्व है इन दोनों दृष्टियों में जो एक है उसका नाम तत्व है किसी ने कहा कुछ साफ झूका है कहा भाई ठीक है किसी ने कहा सब सच्चा है कहा भाई ठीक है है ना तो एक महात्मा है ना तो ऐसे बोलते हैं कि जहां तुम बैठे हो एक ने कहा कि सब झूका बोले हाँ जी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से ऐसे ही दिखता है, है? तो बोले कि साफ सच्चा कहा जी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से ऐसे ही दिखता है तो जो मतवाद का मतवाद को तो धारण कर लेता है वो बाद विवाद के चक्कर में पड़ जाता है और वो संवाद और विवाद उसके होने लगते हैं अवसय वैष्णव आपस में लड़ जाए तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाए कबीरपंथी कहेगा कि भीतर ही है बाहर नहीं और मूर्ति पूजक कहेगा बाहर ही है भीतर नहीं निराई कहेगा कि अरे वो तो व्यापक है ना बाहर ना भीतर ये बाहर वाले भी ढूंढंगी और भीतर वाले भी ढूँगी तो वो तो व्यापक है व्यापक वेदांति कहेगा ये व्याप व्यापक का भेद कहे तो बनाते हो व्याप व्यापक का भेद तो तब हो जब द्वैस हो अद्वैत में व्याप व्यापक भ्याप का भेद ही नहीं होता है तो ये बात आपको सुनाई कि यस्यामतम तस् मत मनन विषय जिसके लिए ब्रह्म है मति का विषय जिसके लिए ब्रह्म है जिसने ब्रह्म को मती के मती के घेरे में ले लिया वो तो पार्टी बंदी कर रहा है दलबंदी है। आजकल निर्दलीयों का दल होता है आपने सुना होगा न माने दलदल का ऐसा चक्कर हुआ दलदल दल का ऐसा चक्कर चला कि निर्दलीयों का दल हो गया तो ये दलदल दल में फंसे बिना मान नहीं सकते तो तत् मतम तस्य मतम, ब्रह्म को किसने जाना कि जिसने ब्रह्म को मति के कर्म से विलक्षण जाना देखो मती से सब जाना जाता है क्या होना और ना होना घड़ा है कि नहीं है कैसे जाना गया बोले मती से जाना गया अच्छा ये चर है कि अचर है कैसे जाना गया क्या मती से जाना गया ये सुख है कि दुख है कैसे जाना गया क्या मती से जाना गया अपना है कि पराया है ये कैसे जाना गया क्या मती से जाना गया पर मती को कौन जानता है आपको तो मालूम है तो जो मती से जाना गया सो तो मत हुआ और जिसने मती को जाना वो अमत हुआ मत से विलक्षण तो दसिया मतम जिसने मती के प्रकाशक के रूप में और मती के अधिष्ठान के रूप में और मत के प्रकाशक के रूप में और मत के अधिष्ठान के रूप में अपने आप को जाना उसमें असल में ब्रह्म जाना जस्या मतम तस्य मतम श्रीमदभागवत ने यह श्रुति उद्धृत है यद मतम मत दुष्कतया श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में इस श्रुति को उद्धृत किया गया और जब जन मतम तत्कम लो जो जो बुद्धि के सामने आया वो आज अच्छा है कल बुरा होगा आज सच्चा है कल झूठा होगा आज अपना है कल पराया होगा अभी मालूम पड़ता है थोड़ी देर के बाद नहीं मालूम पड़ेगा जो मसी के सम्मुख आवेगा वो इस समय सुख है थोड़ी देर के बाद दुख हो जाएगा इस समय दुख है थोड़ी देर के बाद सुख हो जाएगा आ, वो इस समय बिल्कुल सच्चा है थोड़ी देर के बाद झूठा हो जाएगा इस समय झूठा है बाद में सच्चा हो जाएगा इस समय वो विदित है बाद में अविदित हो जाएगा इस समय ज्ञात है वो फिर अज्ञात हो जाएगा इस समय अपना है बाद में पराया हो जाएगा इस समय पराया है बाद में अपना हो जाएगा ये जो मत है जो मती के सम्मुख आता है और जाता है मती कैसी है वो बाहर तो गुलाब का फूल है ये हाथ में रखा है ना हाथ में या पौधे में खिला है और पेड़ में और शरीर में ये आंखें जो है ना ये गुलाब के फूल हैं खिली हैं और हृदय में हृदय में मसी एक गुलाब के फूल की तरफ चिली है परंतु जो अपनी रोशनी में मति को देख रहा है वो मती से न्यारा है आप कहो कि इससे क्या फायदा होगा जरा फायदे की बात भी आज को सुना देते हैं क्योंकि तो प्रयोजन मनोद्दिश्य न मंदो भी तो प्रवर्तित हैं। कोई प्रयोजन सिद्ध न होता हो तो बेवकूफ आदमी भी वो काम करने को राजी नहीं होगा बेवकूफ आदमी भी कोई काम करता है तो देख लेता है कि इससे हमारा क्या मतलब निकलेगा तो देखो शरीर के संबंधी जब तुमसे छूटते हैं तो तुमको बड़ा भारी दुख दे के जाते हैं तो संबंधियों ने दुख दिया बिल्कुल नहीं तुम्हारी बुद्धि ने मसी ने दुख दिया जो तुमने उनको अपना माना उसने दुख दिया उनको तो जाना ही था तो अच्छा रुपया पैसा तो रुपये पैसे को तो अपना मानना बदल दे खुशी है ए? क्यों कि तुम तो रूपये पैसे को मेरा मेरा मानते हो लेकिन रूपये पैसे ने कभी हस्ताक्षर नहीं किया कि हम तुम्हारे हैं ए? ये सारे बेदिल ए? नोट के दिल ही नहीं सोना के दिल नहीं चांदी के दिल नहीं हीरा मोती के दिल नहीं ये पत्थर और कागज और मिट्टी ए? इन्होंने तो कभी अपने को तुम्हारा कबूल किया नहीं और तुम एक ओर से इनको मेरा मेरा कबूल करके जानते हो तुम्हारे मरने के बाद इनका क्या होगा अरे जिंदा ही रहते क्या होगा ये तो इनको एक दुकान से दूसरे दुकान में जाने में मान लो एक स्त्री होए तो एक पुरुष को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध जोड़ने में उसको तकलीफ होगी ना एक पुरुष होए तो दूसरे स्त्री से संबंध जोड़ने में शरम का अनुभव करेगा ना परंतु ये रुपए, पैसे हीरा मोती चांदी ये दुनिया की जो चीजें हैं इनको तो एक हाथ से दूसरे हाथ में एक जेब से दूसरे जेब में एक एक बैंक से दूसरे बैंक में एक दुकान से दूसरे दुकान में जाने में कोई शर्मा ही नहीं है क्यों ये बेदिल है इनके दिल ही नहीं है तो ऐसे बेदिल से प्रेम जोड़ोगे तो सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगी और कहो कि भाई आदमी तो है ये तो बड़े दिल वाले हैं कुत्ते देखो दिल वाले होते हैं हमसे कितना प्रेम करते हैं कितनी पूछ खिलाते हैं आहा। कितना चाट से छूटते हैं अब हम बड़े बड़े कुत्तों की बात तो नहीं जानते हैं वो तो, तो पालने पोसने वाले जाने हैं, है ना? लेकिन हम गाँव के कुत्तों की बात जानते हैं बोला चोर लोग चोरी कैसे करते हैं किसी किसी के घर में खूब बढ़िया बढ़िया कुत्ते होते हैं तो वो दिन में आके दिन में आके कुत्ते को गुड़ खिलाते हैं गुड़ एक दिन दो दिन तीन दिन, दिन, दिन जो गुड़ खिलाया तो उसको देखते ही कुत्ते है ना पूलाते हुए अब उसके पास जाने लगते हैं है ना? और जब वो रात को आता है तो गुड़ की एक डली गुड़ की एक डली चाहे मांस की एक डली कुत्ते के सामने फेंक लिया है और कुत्ता वो मांस जाटने लगता है पूछ खिलाता है उसके पीछे पीछे दौड़ता है घूंसता नहीं है ये बेवफा है, तो है ना? अब आदमियों की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि इसका अनुभव तो आपको बहुत ज्यादा होगा तो, तो, कुत्ते का अनुभव भले आपको कम हो लेकिन आदमियों का ज्यादा होगा और अगर अभी तक नहीं होगा तो आगे हो जाएगा भले अब ये सारा भविष्य भविष्य पड़ा हुआ है बड़े प्रेम से लोग शादी करते हैं सृष्टि में है ना? क्या लव लव मैरिज होता है लव बोलते हैं ना लव हाँ लव मैरिज होता है और दो बरस तीन बरस में महाराज वो मारपीट होती है जिसकी कोई याद नहीं है ना? तो ये संसार में अपना मान करके बस्तु को पशु को पक्षी को आदमी को अपना मान करके और फिर देखो अपने को हिंदू मान करके मुसलमान को मारते हैं अपने को सयो मान करके वैष्णव से द्वेष करते, करते हैं अपने को ब्राह्मण मान करके शूद्र का तिरस्कार करते हैं अपने को गृहस्थ मान करके साधु का तिरस्कार करते हैं और साधु मानकर गृहस्थ का तिरस्कार करते हैं ये यही मत है मत यही है वो देखो सबके भगवान ने दो कान दिए हैं और मनुष्य के तो कम से कम बगल में होते है ना बगल में होते हैं दो दो आँख सबके दी है भगवान ने ये आँख के सामने होती है सबके मुंह है सबके दिल है सबके दिमाग है सबके हाथ है सबके पाँव है इतनी समानता है अपने में इतनी समानता है कि विषमता हम बेवकूफी से बनाते हैं फिर देखो शरीर के साथ जन्म मृत्यु लगा है इसको अपना मानोगे तो मौत का डर तुमको लगेगा की नहीं पागल हो जाओगे मृत्यु के डर से और दिल को अपना मानोगे तो फंसने का डर रहेगा कि नहीं इंद्रियों को अपना मानोगे तो भोग के बिना रोगे कि नहीं हाँ। एक बाणी आया वृंदावन में तो श्रावणी का रक्षाबंधन का दिन था बड़ा करोड़पति है वो न अब वो आके सभा में बैठा रक्षाबंधन एक विद्यालय की अध्यापिका ने आके रक्षा बांध दी उसने कहा क्या चाहिए बहन बोलो तुमने तो रक्षा दान दिया बहन हो गए बोले हमारे स्कूल को पांच हजार रूपया दे दो बोले छा दे देंगे दे अब कह के तो आया अब घर में महाराज आके रोने लगा कि हाय हाय मैं तो हो बेवकूफी करे आया तो मैं बेवकूफी करे अपने किए पर रोते हैं तो अपना दिल भी धोखा देता है अपना दिमाग भी धोखा देता है अपना अभिमान धोखा देता है निरभिमानता का भी अभिमान होता है कि मेरे शरीका निरभिमान और कोई नहीं है तो ये जो मत है ना ये मान जो है वो मती से बनता है हो अभिमान जो है अभिमत अभिमति जैसे होता है ना अभिमत अभिमती अभिमान ये नारायण ये मती जो है ये मती के पेट में जो आता है सो नाशवान होता है और जो मती को रोशनी दे रहा है मती जिसमें अध्यक्ष है जैसे सर्प रज्जू में अध्यक्ष है ऐसे मती जिस अधिष्ठान में अध्यक्ष है जैसे दुनिया की सब चीजें किसी रोशनी में दिखती हैं वैसे ये मती जिसकी रोशनी में दिखती है आपको फिर से इस बात को दोहरा देते हैं क्या दोहराते हैं कि देखो हम ये किताब में अक्षर अच्छा देख रहे हैं आंख से यतम तस् मतम मतम यस्य नवेद दिखता है न पुस्तक दिखती है अक्षर अच्छा दिखता है आंख से दिखता है इसमें तो कोई शंका है नहीं कि आंख से दिख रहा है पर रोशनी है तब दिखता है ना तो दिखते हैं अक्षर आंख से दिखते हैं और रोशनी में दिखते हैं अब जरा आंख बंद कर दीजिए आपको मालूम पड़ेगा कि आपके दिल में प्रेम है अच्छा तो वो जो प्रेम है आपके दिल में वो तो है अक्षर की जगह पर किताब की जगह पर दिख रहा है उसको कौन देख रहा है और किसकी रोशनी में देख रहा है आप इस पर विचार कीजिए हैं? तो असल में बाहर तो बाहर की रोशनी की जरूरत होती है भीतर तो बाहर की रोशनी काम नहीं देती है तो अस्त्र पुरुष अस्त्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्म होते हैं आप स्वप्न में किसी चीज को देखते हैं स्वप्न तो में किसी चीज को देखते हैं तो वहां किसकी रोशनी में देखते हैं वहां सूर्य की चंद्रमा की रोशनी होती है ऐसा तो उस चीज में रोशनी होती है सपने में आप एक घड़ा देखे या घड़ी देखें चश्मा देखें या मेज देखें सपने में स्त्री देखें या पुरुष देखें तो क्या उस स्त्री में पुरुष में मेज में घड़ी में चश्मे में कोई तो रोशनी होती है कि आपको देखती है कि तब क्या वहां सूरज और चंद्रमा रहते हैं वो दिखाते हैं है? तो वहां आप स्वयं ज्योति होते हैं आप अपने अंदर अपनी रोशनी में अपने को ही उस चीज के रूप में देखते हैं है कि नहीं है वहां स्त्री नहीं है स्त्री दिखती है पुरुष नहीं है पुरुष दिखता है घड़ी नहीं है घड़ी दिखती है तो आप अपने आप को ही घड़ी के स्त्री के पुरुष के रूप में देखते हैं अपनी रोशनी में ही देखते हैं अपने में ही देखते हैं अपने को ही देखते हैं आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है तो आप है ना? ये नती जो अपनी देखते हैं ना मती जाग अवस्था में देखते हैं हमारा निश्चय है महाराज ढूंसा बांप के अपना निश्चय प्रगट करते हैं मैंने हिटलर के फोटो दे के वो हाश उठाये हुए आ, आ, तो ध्वंस कर डालेंगे। तो अरे ध्वंस क्या कर डालोगे बाबू तुम्ही ध्वस्त हो जाओगे तो ये ब्रह्म ज्ञान का लाभ क्या है कि ये देह में इंद्रिय में प्राण में मन में बुद्धि में दुनिया की चीजों में अतिशय आग्रह करके जो हम अपनी मानसिक उलझन से बौद्धिक उलझन से दुखी हो रहे हैं वो उलझन मिट जाती है क्या आप समझते हैं कि दुनिया में केवल रोटी न मिलने का दुख है लोग इसलिए दुखी हैं कि उन्हें पेट भर खाने को नहीं मिलता ये बात आप अखबार में पढ़ पढ़ के बेवकूफ बन रहे हैं कि लोग केवल रोटी न मिलने से दुखती हैं केवल कपड़ा न मिलने से दुखती हैं, केवल पढ़ाई न होने से दुखती हैं, केवल पैसा न होने से दुखती हैं, केवल मोटर न होने से दुखती हैं। ये आप अखबारों में पढ़ पढ़ के आ, और व्याख्यान सुन सुन के और जिनको आप बड़ा मानते हैं उनकी बात सुन सुन के आपने अपने आप को खुद ही गलत रास्ते पर डाल दिया है हम कहो तो ऐसे आदमी को बता रहे कि उनके पास करोड़ रूपया है और रात को नींद नहीं आती है रोटी की कमी है उनको जिनके पास रोटी बहुत है वे भी दुखी है जिनके पास कपड़ा बहुत है वे भी दुखी है जिनके पास मकान और मोटर बहुत है वे भी दुखी हैं तो हम हमारी है और सरकारी रजिस्टर में सौ करोड़ पति हैं देश में कि नहीं ये हमको मालूम नहीं है, है। बोला लेकिन हमारी सौ करोड़ पतियों से जान पहचान है सरकारी कागज में सौ करोड़ पति भले न हो क्योंकि करोड़ पतियों ने तो ऐसा बात बकरा लगाया है सरकारी कागज में करोड़ पति के रूप में आते ही नहीं है ऐसा छिपाया ऐसा छिपाया लेकिन हम सौ में से सौ के बारे में बता सकते हैं कि वो दुखी हैं। उनके मन में अशांति है उनके मन में दुख है कैसा पढ़ाई न होने से दुखी है दुनिया है हम पढ़े लिखे लोगों के बारे में जानते हैं ज्यादा रिश्वत लेने का काम पढ़े लिखे लोग करते हैं देने का काम पढ़े लिखे लोग करते हैं है न झूठा मुकदमा बनाने का काम पढ़े लिखे लोग करते हैं झूठा फैसला देने का काम पढ़े लिखे लोग करते हैं <scratching> और झूठी दवाई बनाने का काम पढ़े लिखे लोग करते हैं है? और डिस्टर्ब वाटर का इंजेक्शन देके दवा का दाम वसूल करने वाले का काम पढ़े लिखे लोग करते हैं ये पढ़े लिखे लोग क्या दुखी नहीं है आप समझते हैं कि हमारे हृदय में जो दुख है जीवन में जो दुख है उसको ये पढ़े लिखे लोग मिटा देंगे ये पैसे वाले मिटा देंगे बाबा ये विद्या आत्म विद्या है ये ब्रह्म विद्या है यस्या यश्यातम सत्य मतम जब आप मती के चक्कर से अपने को मुक्त पाएंगे तब दुनिया के सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे और जब तक आप अपने को मती के चक्कर में आदत रखेंगे तब तक दुनिया के दुखों से छूट नहीं सकते यश्या मतान तत्म ब्रह्म किसने जाना हो ब्रह्म उसने जाना जिसने मती को आ, ये मती तुम्हें मिली है गेंद खेलने के लिए मिली है लड़ाई करने के लिए थोड़ी है ना मती का गेंद बना के और मौज में हो है ना हाँ कभी इधर लड़का आया कभी इधर लुढ़का आया हाँ। अच्छा एक बात आपको सुनाते हैं आप हंस लेना भले हम गीता पढ़ते थे बचपन में और असल में हम पढ़ते थे बचपन में हाँ। तो किसी दिन अपने को है ना अर्जुन की जगह पर बैठाया और कृष्ण हमको उपदेश कर रहे हैं तो हमको क्या बोल रहे हैं? तो हमने कभी अपने को ब्राह्मण बना के अर्जुन की जगह पर बैठाया और कृष्ण हमको क्या बोल रहे हैं? कभी मुसलमान बना के बैठाया कभी हिंदू बना के बैठाया कभी ईसाई बना के बैठाया कभी अपने को देखा कि मैं ऊट हूं और कृष्ण मुझे उपदेश कर रहे हैं स्वधर्मे रनम श्रेय पर धर्मो वया नीम की पत्ती है और दो गो गोल तो में निधनम श्रेया ये जो मती है ना ये जो अभिमान है इस देह में क्या यही हड्डी मांस चाम निष्ठा मूत्र की पोटली लेकर हम ईश्वर के सामने उपस्थित होंगे और उनकी सहायता और उनकी शक्ति और उनका ज्ञान है और उनसे एकत्र प्राप्त करेंगे यही परिच्छिन्न मय में मैं जोड़े रहेंगे और ईश्वर से कहेंगे ये बानिया लोग ऐसे बोलते हैं अरे कि जब रात को हम अपने घर में बैठे हैं तो दिन भर में कितनी आमदनी हुई इसके लिए तो नोट हाथ से गिनते रहे और बगल में श्रीमती जी बैठी रहे है और बच्चा आके कंधे पर बैठ जाए है और हम नोट गिन रहे हों और सामने आके श्री भगवान खड़े हो कहें कि शेष जी बर मांगो कल तुमको तो क्या चाहिए है ना? तो ये ये भगवान, है ना? ये ईश्वर को ऐसे चाहने वाले हैं कि बगल में पत्नी हो कंधे पर बेटा हो हाथ में नोट हो है? और हृदय में भोग वासना हो और हमारे जीवन में एक भगवान भी आके है ना? भगवान भी आके हमारी सेवा करे नौकर की तरह है? है, मैं कहूँ तो वो ओ फटवा ओ पटुआ ओ लटवा तो भगवान आके दौड़ के है ना खड़े हो जाए सामने के लोग हम तुमको मिलते हैं तो बाबा असल में सबसे ज्यादा छोड़ने की जो वस्तु है वो तो ये जो संस्काराक्रांत मती है वासना वासित वासना वासित मती है संस्काराक्रांत मती है है ना? हिन्दुत्व ब्राह्मणत्व संन्यासीव आदि के कलुष से दूषित जो मति है और अकलुषित जो मति है परिचिन्न बीज गर्भित मति बीज गर्भित मति और वासना गर्भित मती दोनों का परित्याग करके जस्यामतम मति में जो मालूम पड़ता है तो सब दृश्य है स्वयं मति भी दृश्य है।, है और मति से विशिष्ट जो है का वो भी दृश्य है और मति जिसकी उपाधि हो रही है ना वो भी उपाधि से आछन्न है और उपाधि से जो अवच्छिन्न भासता है उसमें